सेरम रासकरसेशर रातृदेव च वंदे रास विनोदनमंदे हम श्री गुरोत्पकमल श्री, श्री गुरून्वैष्णवांस श्री साग्र जा सह गण रघुनाथ सजीव सावधन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यं श्रीराधा कृष्ण पद गण लिता श्री, श्री, श्री विशाखाता हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे नई गौर हरे शेखर रास राशे रस रसमंडलायक रस विनायक रोहन रस, रस ललित रस, रस गंभीर रस रस रस विलासी, रस सहा, रस मोहन, श्री राधा रमन देव की कृपा भक्तगण श्री विष्णु चक्रवर्ती पाद रचित श्री गुरुदेवास्तकम की गहरे भावों को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं अभी व्याख्या चल रही है श्री गुरुदेवाष्टकम के तृतीय श्लोक की एवं आज तृतीय श्लोक के संग चतुर्थ श्लोक में भी प्रवेश करेंगे श्रीवे वे ग्रह राधन श्रृंगार तुम मंदिर युक्त भक्ता वंदे गुरु श्री चरणार विंदम भगवान श्री भगवान के विग्रह की जो नित्य सेवा करते रहते हैं उनकी नित्य सेवा में रोज प्रतिदिन अलग-अलग विविध प्रकार के दिव्य श्रृंगार होते रहते हैं वेश रचना जी की जो होती रहती है मंदिर का जो मार्जन आदि की भोग आदि की सेवाओं में जो हमेशा लिप्त रहते हैं ऐसे मेरे गुरुदेव अपने भक्तों को भी अपने अनुगत्य शिष्यों को भी सेवादारों को भी जो भगवान की सेवा में लगाते हैं ऐसे परम वंदनीय श्री गुरुदेव के पाद पदों में हम वंदना करते हैं देखो इसमें एक बड़ा प्यारा भाव दिया है और यह हम विगत दो देवसों से बाह्य अर्चन एवं मानसी पूजा की चर्चा कर रहे हैं आज इस श्लोक की एक भाव की कि गुरुदेव जो है ना वह सेवा में लगाते हैं भगवान श्री कृष्ण की इसका अर्थ यह है कि साक्षात रूप से भी गुरुदेव लगाते हैं एवं सा... अगर वह साक्षात सेवा में नहीं लगा रहे हैं परंतु आपके हृदय के अंदर किसी सेवा को करने का संकल्प हो रहा है आपके हृदय के अंदर किसी सेवा को करने की एकदम जागृति हुई है एकदम कामना हुई है और अगर आप ये बोलो कि ये वाली चीज तो मेरे भगवान ने मुझको मन के अंदर प्रेरणा दी है तो यह भगवान ने नहीं दी है यहाँ विश्वना चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं? नहीं यह गुरु का कार्य है यह गुरु का सत्संकल्प है कि गुरु ही एकमात्र ऐसे हैं जो संकल्प के जरिए आपके हृदय के अंदर उन भावों को प्रवेश कराते हैं जिससे आपको नित्य नित्य नई नई सेवाओं को करने का मन करता है कि अब मैं ठाकुर जी के लिए यह करूं भगवान नहीं कर रहे हैं भगवान करेंगे कब जब आप उस सिद्ध सिद्धावस्था पर पहुंच जाओगे सिद्ध अवस्था से पहले तक अगर मन के अंदर किसी भी सेवा को करने का भाव हो रहा है तो यह भाव कौन दे रहा है यह भाव गुरु दे रहे हैं आपको एवं यह भाव अगर किसी और गुरु से भी प्राप्त हुए और किसी वैष्णव से भी प्राप्त हुए किसी वैष्णव ने कहा कि भई हमारे ठाकुर जी की आप ऐसे जरा कुछ सेवा कर दीजिए तो उस समय भी गुरु ही उस वैष्णव की जीवा पर विराज कर आपको उस सेवा को करने का आदेश दे रहे हैं क्योंकि हर जैसे हर वस्तु के अंदर हमारे भगव भगवान विराजित हैं ठीक उसी प्रकार से हमारे गुरु भी हर जो भी शिक्षा प्राप्त होती है उसी के अंदर विराजित है तो वह शिक्षा अगर कहीं से भी मिल रही है तो यह गुरु की प्रेरणा है सो मन के अंदर अगर संकल्प हुआ मन के अंदर किसी भी प्रकार से संकल्प आया साक्षात रूप से गुरु आए और गुरु ने आपसे आके कहा कि इस वाली सेवा को करना है तो गुरु तो कह ही रहे हैं परंतु असाक्षात रूप से मन के अंदर आया किसी वैष्णव ने आपसे कहा आपके गुरु भाई या गुरु बहन ने कहा किसी साधु या संत ने कहा ये चारों भी अगर आपके जीवन के अंदर कहीं से सेवा के निर्देश प्राप्त हुए हैं तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि यह चारों भी आपको आपके गुरु की तरफ से ही दिए गए हैं चाहे वह साक्षात तौर पे दिए गए हो चाहे असाक्षात तौर पे दिए गए हो परंतु आए यह गुरु की तरफ से ही हैं, क्योंकि गुरु ही प्रेरणा देता है आपको सेवा करने के लिए और सेवा में प्रयुक्त नियुक्त करने के लिए सो भगवान जैसा कहा भी जाता है कि हर साधु के अंदर अपने गुरु को ढूंढो हर वैष्णव के अंदर अपने गुरु के दर्शन करने की चेष्टा करो और अपने गुरु से भड़कर कोई भी नहीं है तो आपने अगर कहीं शास्त्र पढ़ा और शास्त्र पढ़ने के बाद आपके मन के अंदर आई ये वाली सेवा मुझको करनी है तो वह सेवा का भाव भी मन ने नहीं दिया अभी मन तो आपका इतना निश्चल हुआ ही नहीं है कि वह सही प्रेरणा को दे सके हमने तो पचासों चीजों को पढ़ा चीजों को पढ़ने के बाद भी आज मेरे मन के अंदर यह दृढ़ संकल्प हो गया कि इस वाली सेवा को करना है तो उसकी सेवा को करने के पीछे का जो आदेश है वह आदेश गुरु की तरफ से दिया गया तो इसी वजह से कहा युक्तस्य से भक्तानस नियुंज कि वह गुरु ने ही आपको हा इस सेवा के सेवा के अंदर प्रवेश कराया है और किसी ने नहीं कराया हाँ जरूर आप उस अवस्था पर पहुंच जाओ जब आपके पास प्रेम सिद्धि हो उस प्रेम सिद्धि में तो भगवान फिर साक्षात आपके संग लीला करेंगे और लीला करते हुए जिस भी वस्तु से कहेंगे उस नित्य विहार की लीला के अंदर जब आपकी गुरु मंजरी आदि सबकी सब, सब आपसे कुछ कहेंगी वह भावना अलग है परंतु साधक की देह के अंदर मुख्य है कि आप जितनी भी सेवाओं के अंदर अभी लगे हुए हैं वह सबकी सब सेवाएं जो है वह गुरु की तरफ से ही आपको दी गई है वह चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे हमा के महाराजा प्रत्यक्ष रूप से हो फिर तो हमें हमेशा कृतार्थ रहना चाहिए कि यह जो सेवा प्राप्त हुई है यह गुरु ने ही मुझको दी है मेरे मन के अंदर तो 50 तरीके के भाव आ सकते हैं परंतु जहां सत्य संकल्प हो जाए कि यह वाली जो बात है यह जो अभी इन गुरुवर के द्वारा इन वैष्णव के द्वारा इन महाजन के द्वारा इस संत के द्वारा इन साधु के द्वारा इन रसिक के द्वारा अभी जिस जो बोली गई है यह और कोई नहीं है मेरे गुरु ही हैं जो इस बात को बुलवा रहे हैं तो भगवान वह भावना को धारण करके कि गुरु के द्वारा यह जो सेवा दी गई है इसी सेवा से मुझे अपने गुरुदेव एवं अपने भगवान दोनों को प्रसन्न करना है ये मुख्य है हमें आज, आज भी चर्चा चल रही थी राधामयी जी से तो उसमें भी चर्चा के अंदर यह था कि स्कूलों के अंदर बच्चे पढ़ते हैं और बच्चे पढ़ते हैं तो स्कूलों में पढ़ाने वाले जो टीचर्स होते हैं अध्यापक अध्यापिकाएं होती है उनको एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है कि यह बच्चा कैसा है तो उस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए करने का काम अध्यापक और अध्यापिका का होता है ठीक उसी प्रकार से हम अपने माता और पिता के बहुत अच्छे बालक हों और हम अपने माता और पिता को बारम्बार जा जा के दिखाएं कि हम तो बहुत अच्छे हैं स्कूल के अंदर जो सबसे खराब भी होता है ना वह भी अपने घर के अंदर यही प्रसेंट करने की कोशिश करता है कि हम तो बहुत अच्छे हैं तो हम है सब बालक तो भगवान के तो भगवान के सामने आके तो हम जरूर यह बारम्बार दिखाने का प्रयत्न भगवान मेरे अंदर इतना अच्छा भाव है मैं तेरी भक्ति इतनी अच्छी तरीके से करता हूं परंतु रिपोर्ट कार्ड लिखने का काम तो गुरु का है रिपोर्ट कार्ड जो लिखी जाएगी ना वह गुरु के द्वारा ही लिखा जाएगा और किसी के द्वारा नहीं लिखा जा सकता है आप उल्लू बना सकते हो भगवान को परंतु भगवान भी बैठा बैठा इंतजार करेगा कि कब ये पेरेंट्स मीटिंग होगी और उस पेरेंट्स मीटिंग में ये गुरु आके मुझे बताएगा कि ये कितना सुधरा है और कितना बिगड़ा हुआ है तभी गुरु की ही चलती है भगवान की नहीं चल सकती है तो हम भगवान के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं पर गुरु के नाम पर वहां पर आदेश आ जाता है निर्देश आ जाता है शास्त्र के सिद्धांत आ जाते हैं वहां पर शास्त्र साक्षात आ जाता है भगवान की वाणी ही शास्त्र रूप में वहां पर आकर हमारे जीवन को का निर्वहन कैसे होगा और हमको कैसे उस मार्गदर्शन में चलते हुए भगवान की प्राप्ति करनी है यह सीखने का हमको निर्देश देती है तो यह जो है यहां पर भी गुरु के द्वारा जब सेवा दी गई तो वह गुरु के द्वारा सेवा दे वो रिपोर्ट कार्ड बनना शुरू हो गया कि ये वाला भक्त कितना अभी तक सेवा के अंदर सही रूप से संलग्न हुआ है ये कितना अभी तक अंदर इसका प्रवेश हुआ है इसका मन का भाव अभी कितना अच्छा है और कितना अच्छा नहीं है ये बड़ी छोटी सी बात है जहां प्रेम का संबंध होता है वहां पर बोझ नहीं लगता है गुरु के द्वारा आदेश दे दिया गया कि तुम मालाओं को करो कई जगह पर हमारे परिवारों के अंदर कई जगह पर आठ माला सोलह माला बत्तीस माला चौसठ माला आदि करने के आदेश दे दिए जाते हैं हम हमेशा अलग अलग भक्त को उनके जीवन के आधार पर उनका जीवन कैसा चल रहा है उस आधार पर देते हैं अब हमारे कई शिष्य हैं जो एक एक माला भी करते हैं और कई शिष्य हैं जो महाराज 128 माला भी करते हैं बैठ के एक ही आसन पर बैठे जाते हैं और सुबह से लेके सुबह तीन बजे से लेके और आठ बजे नौ बजे तक लेके पूरी की पूरी 128 माला भी कर लेते हैं तो शिष्य विविध तरीके के हैं सब विविध तरीके के शिष्यों में का रिपोर्ट कार्ड तो हम ही लेके चल रहे हैं ना हमको मालूम कौन सा वाला कहा कैसा चल रहा है उसके बारे में हर चीज मालूम चलती रहती है तो अगर किसी को हमने कह दिया कि तुमको सोलह माला करनी है गोपीनाथ बाबा को कह दिया कि सोलह माला करनी है गोपीनाथ बाबा एक या दो माला करेंगे उसके बाद वो उनको बोझ लगना शुरू हो जाएगा अरे राम कमर टूट रही है पैर दर्द कर रहे हैं गुरुजी ने कह दिया सोलह माला करो बड़ी ताकत लगती है अब वो क्या है बर्डन लगेगा बर्डन का मतलब है जब तक कोई भगवान के लिए करी हुई सेवा बर्डन लगे तो इसका मतलब है वह कर्म है अभी तक प्रेम की जागृति नहीं हुई है क्योंकि जैसे दिन प्रेम की जागृति हो जाएगी ना उस दिन अपने आप ही सब थके होने के बाद भी बड़ी प्रसन्नता रहेगी मैं उसके बाद भी काम कर रहा हूं उसके बाद भी प्रसन्नता है कल भी इस बात की चर्चा करी थी किसी घरों के अंदर जब विवाह आदि उत्सव होते हैं तो व्यक्ति थक जाता है विवाह की तैयारी करने के लिए परंतु उसके बाद भी मन के अंदर बड़ा उत्साह रहता है कि मैं यह जो विवाह हो रहा है घर के अंदर इसमें मैं दो दिन से सोया नहीं हूं पूरे सब सही समय पर खाना भी नहीं मिला है परंतु उसके बाद भी मैं खुश हूं इतना थका हुआ है परंतु बैंड बजना शुरू हुआ तो नाचने को भी तैयार हो जाता है और जीवन भर कभी भी यह यह अपने परिवारिक जनों को या जिनका विवाह था उनको यह नहीं दर्शाता है कि मैंने तुम्हारी विवाह में इतना कम करा था मैं इतना कम सोया मैं इतना कम जागा इतना कम खाया यह नहीं दर्शाता है क्यों क्योंकि उस खान के अंदर भी उसने उत्सव को मनाया है ठीक उसी प्रकार से जब सेवा आदि जब गुरु के द्वारा दी गई तो गुरु ने रिपोर्ट कार्ड ले गई है, है।, अच्छा, तो है पांच मिनट की ही सेवा दे के अच्छा अभी तो आधे घंटे की सेवा प्राप्त करी है और सेवा प्राप्त करते इसने कहा इस राधे राधे भैया तू जितनो कर पा रहे हो दस मिनट कर रहे हो तू दस मिनट कर रहे प्रेम से कर क्योंकि वह जो प्रेम है वह बहुत ज्यादा जरूरी है यह दिखाना दूसरे को कि मैंने तेरे लिए इतना करा यह कर्म बन जाता है और उस कर्म के अंदर लेनदेन होता है वर्क फॉर समू ऑलवेज वॉन्ट समथिंग इन रिटर्न बट वेन यू लव सम किसी को भी आप बस एक बार प्रेम तो कर लो उसके बाद आप मांगोगे नहीं दूसरे व्यक्ति से कि मुझे आपसे यह वस्तु चाहिए हम उस प्रेम को करने की चेष्टा कर रहे हैं हम कर्म को करने की चेष्टा नहीं कर रहे इसी वजह से वृंदावन का जो ठाकुर है ना वो बड़ा निरालो ठाकुर है हम उसे प्रेम करें तो जब हम उससे प्रेम करते हैं तो बात प्रेम के अंदर हम यो न बोले उससे कि तू तो हमको कछू दे तू मेरे जीवन में बहुत पाप है गए हैं ठाकुर जी तू मेरे पापन को हटाए ले मुझसे बहुत पाप बहे तू मेरे सब पापन को धो दे नहीं। अरे बाहर वो भगवान है। भगवान होए अपने घर पे हमारे दाई तो भगवान है ना है तो वो हमारे पापन को का धोएगा हाँ, बदलते ही मैंने उससे कह दिया कि आप मेरे पापन को हटाए ले तो मैंने उनको रूलर बना दिया मैंने उनको रूलर बनाए दियो रूलर बनाने को अर्थ है कि मैंने उनको राज दंड दे दिया राजदंड का अर्थ है कि मैंने उनसे कह दिया कि अब आपके पास अधिकार है पापों को हटाने का और पुण्यों के फलों को देने का ये द्वारकाधीश का काम हो सकता है ये वैकुंठाधि नारायण का काम हो सकता है कृष्ण का काम नहीं है कृष्ण से तो प्रेम करा जाता है कृष्ण से ये नहीं कहा जाता है कि मेरे पाप पुण्यों को देखो क्योंकि पाप पुण्य तो कर्म के होते हैं प्रेम का पाप पुण्य कुछ होता ही नहीं है प्रेम जो है ना उसका कोई पाप पुण्य नहीं होता है कर्म जो है उसका पाप और उसका पुण्य होता है so वाले ठाकुर की जो उपासना होती है ना वह पाप पुण्य से ऊपर है क्योंकि वहां पर तो बस प्रेम ही प्रेम समाहित है जहां नारायण की कुरुक्षेत्र वाले की द्वारकाधीश की वैकुंठाधिपति विष्णु की उनकी जहां उपासना है उन्हें भगवान मानकर ठाकुर जी बहुत पाप करे नरक में मत उन्हें राजदंड दिया आपने उन्हें भगवान बना दिया तो गोपियां कहीं पर भी यह नहीं कहती हैं कि ठाकुर जी हमने पाप किए हाँ। क्यों क्योंकि उन्होंने प्रेम करा है प्रेम कर्मों से ऊपर है तो जब गुरु ने आपको हाँ, कोई सेवा दी तो गुरु रिपोर्ट कार्ड लेके बैठा हुआ है यह देखने को कि आपके द्वारा सेवा भी वह सही रूप से कितनी करी गई है उसके आधार पर वही यह देख लेता है कि इस बालक का इस शिष्य का अभी तक कितना प्रवेश हुआ है आप भगवान को उल्लू बना सकते हो बोल के गुरु को उल्लू नहीं बनाओगे और गुरु ने देख लिया और रिपोर्ट कार्ड वही चलेगा आखिरी में पेरेंट्स को भी वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए हाँ इस देश के अंदर तो मीठा मीठा बोलना पड़ता है आज बता रही थी राधा मई जी कि नए बच्चे के बारे में नेगेटिव नहीं बोला जाता है कि उसे होपलेस कर दो हाँ उसके बारे में ये कहा जाता है कि इन इन सेक्टर्स और इन इन चीजों में वही ये बच्चा और इम्प्रूव कर सकता है ना हमारे ठाकुर के सामने तो सब कछु बोल दी जा हो जाये इतना बिगड़ो भयो है सुधर बात तू खुद ही समझ ले क्योंकि बालक तो आखरी में तेरह ही है कार्य तुमने हमें दियो है सुधारने को सो अब टीचर का कार्य है सुधारने का तो सुधारने की पूरे प्रयत्न करेगो भागवत ठाकुर जी से कह देख तेरे बालक बहुत बिगड़ रहे हो भाई सुधार ले बालक तो तेरह ही है हमारा थोड़े ही है अब हमारा हो चुको है, चुके हैं हमारे पास आके हमारे हमें शासन करने की अनुमति दे देनी है अध्यापक का कार्य क्या होता है वह शासन करके उसे सुधारने का प्रतन करता है तो यहां भी युक्त से भक्तान से नियुज तो अपने भक्तों को युक्त करकर, कर कर मिलाकर समेट कर बोलकर वह ठाकुर की सेवा में ही संलग्न करते हैं उन्हें लगाते हैं यह हमारे श्री गुरुवर के द्वारा किया जाता है और वंदे गुरु श्री चरणार ऐसे गुरुदेव के चरण कमलों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं फिर भगवान श्री विश्वा चक्रवर्ती पाठ ठाकुर चतुर्थ श्लोक के अंदर कहते हैं चतुर्व भगव प्रसाद स्वाद्ता हरिभक्त संग तृप्ति भजता सद वंदे गुरुश्रीचरिंद वंदे गुर चरणम वन्ने गुरु श्री चरणारविंदम क्या प्यारी बात है सेवा में लगाया तो सेवा का फल भी मिलेगा तो तीसरे श्लोक में तो कहा गुरु जी सेवा में लगा देंगे पर चौथे श्लोक के अंदर बड़ी प्यारी बात कही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने वे कहते हैं कि जो श्री कृष्ण भक्त वृंद को जो श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं उन सबको चार प्रकार का महाप्रसाद कराते हैं कौन कौन सा चल चुष्य ले और पे इसका अर्थ है चबाने वाला कोई महाप्रसाद दिए जैसे रोटी दी चावल दिए सब्जी दी महाप्रसाद है उसे चबाया दूसरा कोई आम दिया आम दिया तो उसे चूसा तीसरा ठाकुर जी का चरणामृत दिया या कोई शर्बत दिया कोई रस दिया तो उसे पिया और चौथा ठाकुर जी की कोई कुलिया दी चटनी दी तो उसे चाटा तो चार प्रकार के महाप्रसाद है चार प्रकार के महाप्रसादों को के द्वारा परितप्त कर अर्थात प्रसाद सेवन के द्वारा प्रपंच नाश और प्रेमानंद का उदय करवाकर कर स्वयं तो तृप्ति का लाभ करते ही हैं, उन्हीं श्री गुरुदेव के पाद पद्मों की हम वंदना करते हैं कि अब जो सेवा करवाई ना भक्तों से तो उसका फल क्या है तो चक्रवर्ती पाठ ठाकुर कहते हैं कि गुरुदेव ने देख लिया कि इस भक्त ने सेवा कर रहा है तो इसको अब प्रेमरस देना है इसके प्रपंचों का नाश करना है तो इसके प्रपंचों का नाश कैसे करा जाए से ठाकुर जी का अमृत तुल्य प्रसाद पवाया जाए महाप्रसाद पवाया जाए अच्छा महाप्रसाद भी जो है ना जिसने पाया वी राधारमन मंदिर और उसका महाप्रसाद तो बड़ा अति दुर्लभ है जो जिस भक्त ने महाप्रसाद राधा जी का पाया है वह जानता है और यह कार्य हमारे यहाँ के गोस्वामी स्वरूप सुबह के समय स्वयं जाकर मतलब जितने भी गुरु हैं वह स्वयं ठाकुर जी की सेवा में पहुंचकर रसोई में पहुंचते हैं और रसोई में पहुंचने के बाद ठाकुर जी के लिए राजभोग बनाते हैं कि जितने भी भक्त आएंगे उन सब अपने हृदय से उन सब प्रसादों को खिलाना है जब भी सेवा महोत्सव होती करती है महाराज बड़े महाराज जी हमारे अनुज आचार्य श्री अनुराग गोस्वामी जी आदि सबके सब जाकर रसोई के अंदर सेवा करते हैं वह जानते हैं कि जितने भी भक्त काम कर रहे हैं जितने भी भक्त सेवा कर रहे हैं उन सबको प्रसाद पवाना है कि उन्हें प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो राधा रमन जी की कुलिया का प्रसाद और बड़े महाराज जी से इस भाव को मैंने बहुत बार जीवन में प्रत्यक्ष रूप से देखा है ये मेरे अंदर इतना पूर्ण रूप से भाव विद्यमान नहीं हुआ प्रचार सेवा के अंदर परंतु उनके द्वारा इस भाव से मैंने हमेशा देखा इस भाव से वह परिपूरित रहते आज भी परिपूरित है बड़े महाराज जी जब भी उत्सव हो कुछ भी हो सबसे पह, ये पहले जब बचपन में थे तो बचपन में हमारे यहां पर साधु सेवा हुआ करती थी वैष्णव सेवा हुआ करती थी इस जगत से कोई भी व्यक्ति को कहीं भोजन नहीं मिल रहा हो कोई बात नहीं हमारे स्थान पर आ जाए गुरुबाड़ी पर आ जाए और उसको वहां पर महाप्रसाद की प्राप्ति हो जाएगी माँ हमारी उस समय पर आ, ठाकुर जी को भोग लगाकर उन प्रसाद को देती थी और हम छोटे छोटे से थे छह साल सात साल आठ साल की उम्र नौ साल की उम्र और हम जितने भी वैष्णव आते थे उन सब सबकी सेवा करा करते थे उन सबको प्रसाद पवाते थे ये मैं तबकी बता रहा हूं वृंदावन का उतना उत्थान उस हिसाब से नहीं हुआ था जब आज तो बहुत सारी गाड़िया जाती है बड़े सारे रेस्टोरेंट खुले हैं बड़े सारा स्थान है खाने करने का पहला इतना स्थान भी नहीं हुआ करता और महाराज जी का यह भाव हमेशा हुआ करता था कि अच्छे से खिलाओ भर पेट खिलाओ क्योंकि अच्छा ये हमारे परम दादा गुरु जी का भी यही भाव हुआ करता था वो कहते थे व्यक्ति मिल तो लेगा ना मिलके तो मैं भूल जाएगा परंतु उसने महाप्रसाद एक बार पेट भर के पालिया ना जिंदगी भर नहीं भूलेगा सो so, बोले आए कोई भक्त आए सेवा तो करे तो करे परंतु महाप्रसाद जरूर खिलाओ उसको उसे मालूम तो चले महाप्रसाद कितना अमृत तुल्य होता है तो हर साल बड़े भारत जी के द्वारा अन्यान्य अन्य बहुत सारे भक्तों को वो करके एक भंडारा करा जाता था वृंदावन के वैष्णव जगत के लिए तो हमको याद बात रही हो कभी सन 2000 के आसपास की हम सेवा के अंदर थे और महाराज जी ने कर दिया कि भाई वृंदावन से 500 के आसपास वैष्णव जन यहाँ प्रसाद पाने के लिए आएंगे ध्यान रखिएगा हम तो हैं ही है ही हैं हम भी रहेंगे तुम्हारे पास हमने ठीक है महाराज जी हमें क्या चिंता हम छोटे थे हमारी उम्र कितनी 17 18 19 साल के आसपास रही हो तो हमने कहा कोई नहीं आप है हम, हमें क्या चिंता की जरूरत इस बीच में बड़े महाराजी को हार्ट अटैक हो गया तो हार्ट अटैक हुआ तो महाराज जी हॉस्पिटल में तब मोबाइल वोबाइल तो कुछ होते नहीं थे तो हमारे माताजी का फोन आया और माताजी बोली कि महाराज जी ने बोला था कि आपको कि आप सेवा इसको देखिएगा और यह भंडारा हो रहा है तो आप देख लेंगे कर लेंगे अब हम बोले ना भी देखें तो भी भंडारा तो होना ही होना है सबके पास निमंत्रण पहुंच चुका है सब वैष्णव जगत को मालूम है कि यहां पर आना है और बड़े महाराज जी का निमंत्रण उसके लिए हर कोई इंतजार करता है कि तब उनकी तरफ से भंडारा हो कि हम यहां पर पाने के लिए आए तो भगवान भंडारा भंडारे का समय आया पूरा मंदिर मंदिर का प्रांगण मंदिर के बाहर समस्त सब जगह पर बहुत सारे लोग आ गए बहुत सारे लोग आए तो मालूम चला कि जितने मंदिर के अंदर खड़े हुए थे उससे ज्यादा तो बाहर की तरफ लगे हुए थे हमारे पास सूचना आई कि कम से कम एक हजार लोग आए हैं ठाकुर जी के मंदिर के अंदर प्रसाद बनाए पांच लोगों का एक हजार लोग आ चुके हैं तो हमने कहा बहुत बढ़िया परीक्षा है आज तो महाराज जी ने बड़ी अच्छी परीक्षा ली खुद भी कहा कि हम तो तुम्हारे संग रहेंगे परंतु तुम देखना अब हमें क्या मालूम था कि महाराज जी मानसिक रूप से हमारे संग रहेंगे और यहां तो हम अभी छोटे बालक हैं और 500 तो लोगों का तो यहां पर प्रसाद बनाया तो एक हजार और कोई बू भी नहीं जाना चाहिए कोई बू नहीं जाना चाहिए क्योंकि तो हम बड़े महाराज जी ने हमेशा हाथ भर के इस मंदिर में प्रसाद नहीं मिलता है यहां पेट भर के मंदिर में मिलता है तो इस भावना को धारण करके अब ठाकुर जी तू जान तू जान गुरुजी जी जाने मैं कछुनाए जाने मैं तो यहां बैठ रहा हूं और बैठ के अब मैं तो तेरी लीला देखूंगा सत्य बताता हूं कब वहां पर एक भक्त आए और कब खाके चले गए यह मालूम ही नहीं चला जैसे साक्षात रूप से वहां पर बड़े महाराज जी स्वयं विराजित थे और जैसे उन्हीं के ही हम अधनस्थ होकर वहां की समस्त सेवाओं को कर रहे थे हमें मालूम ही नहीं, नहीं हुआ कि कब कौन सी सेवा हो गई और एक हजार वहां के वैष्णवों ने आके पाके चले गए अच्छा तो किन्हीं कि सिद्धि प्राप्त होती है मैंने कई बार ऐसा देखा बड़े महाराज जी के उसमें हर साल प्रेमोत्सव सेवा उत्सव जब भी होता है तो एक भंडारा जरूर होता है सिर्फ वृंदावन के वैष्णव जगत के लिए इस पिछले सेवा महोत्सव पर बड़े महाराज जी ने कहा देखो अब हमारी उम्र तो हो चुकी है हम बहुत बड़ा नहीं करना चाहते हैं ऐसा है 500 लोगों का कर दो 500 से ज्यादा का नहीं करना अब क्षमता नहीं है अब ताकत नहीं है हमारे अंदर प्रेमोत्सव में आप भी थे उस समय पर तो कह दिया कहने के बाद इनविटेशन कार्ड छपे तो इनविटेशन कार्ड छपे तो इनविटेशन कार्ड, तो कार्ड के अंदर यह पूछा गया भारत जी से भहाराजी क्या लिखे बोले लिख दो तो चकाचक बोले चकाचक बोले और यहां पर थोड़ा बहुत मिलेगा चकाचक मिले तो सब कार्ड के अंदर लिख दिए भैया चकाचक प्रसाद मिलेगा कार्ड के इनविटेशन लिखा और सब जगह पर जिन जिन वैष्णव जगत के अंदर देना था साधु समाज में देना था सब जगह पर चकाचक कौन सा क्या होने वाला है भंडारा बोले चकाचक भंडारा होने वाला गया पांच सौ लोग हमने वहां पर ऐसा भाव बनाकर 500 का वो करके पांच की रसोई करी ढाई हजार लोग आए ढाई हजार लोग आए उस दिन हमें याद है उस दिन कथा भी जो थी दोपहर को शुरू करनी थी एक घंटे के बाद जाके शुरू कर पाए लाइव कथा होनी थी परंतु इतने सारे लोग आ गए क्योंकि उन्होंने सोची चकाचक है तो कोई बात नहीं अकेला मैं क्यों जाऊं अपने परिवार को लेके भी जाऊंगा सबके परिवार संबंधी मित्र वैष्णवगण सबके सब आए ढाई हजार आ गए हमने गरीब महाराज जी कैसे काम चलो अरे चकाचक है तो चकाचक ही है तुम कह चिंता ले रहे हो जो आ गए पेट भर के पाव के जावेगा क्यों ठाकुर की रसोई है श्री राधा रानी के द्वारा यहाँ पे बनाया जा रहा है अमृत तुल्य है ठाकुर जी का धरामृत है क्यों डरते हो इस भावना को रखते हुए दो सौ बार स्वयं साक्षी हुआ होगा कि बुलाया दस लोगों को था और दो सौ लोग आ गए चार सौ लोग आ गए और बीस लोगों के भोजन के अंदर चार सौ लोग भोजन करके चले गए पेट भरके गए चले गए कैसे हुआ ये नहीं मालूम पांच सौ का बनाओ ढाई हजार लोग आ जाए और ढाई हजार भी प्रेम से चकाचक होके जाए तो आज भी अगर कभी भी उनके पास जाओ और उनसे महाराज जी से कोई भी आके बोले महाराज जी थोड़ा सा प्रशा थोड़ा सा कहा खूब भर के जब वह सेवा के अंदर हो और सेवा के अंदर हो और सेवा के अंदर उनसे जाके आपने एक बार प्रसाद मांग लिया कभी कम नहीं देंगे इतना भर के देंगे बोले यही तो राधा हरमन जी की असीम कृपा है कि उनका अमृत तुल्य यह प्रसाद इन सब जीवों को प्राप्त हो रहा है जिसके कारण उनको भक्ति मिल जाएगी जीवन भर नहीं बोल रहे हैं कि यह प्रसाद का स्वाद कैसा है राधा राधामई जी ने भी एक बार राजभोग प्रसादी पाया तो उसके बाद फोन कर करके अब अरेंजमेंट खुद करती है कि मैं कैसे जाके राजभोग का प्रसाद पालो और चारों तरह का भोजन चारों तरह का महाप्रसाद खीर के रूप में भी मिल रहा है कभी वहां पर चटनी भी मिल रही है कभी वहां पर महाराज फुल्का चावल तीन तीन तरीके की दाल कढ़ी औरत की दाल मीठे भात मीठी रोटी दही पकौड़ी सब कुछ मिल रहा है सुबह के समय राजलोग पे बनाया किसने गुरु जन ने बनाया तो महाप्रसाद कि गुरु ने पहले जिस सेवा को कराया उसके बाद क्या दिया आपके जीवन में से वैसा प्रपंच मिटाकर प्रेम रस देने के लिए क्योंकि जब जब ये जीवा जो है ना ये स्वाद के लिए भागती है और उस स्वाद पर अगर भगवान का महाप्रसाद चढ़ जाए आप कहीं पर भी हो आपको बारम्बार वही ठाकुर याद आएंगे वहां की खीर बड़ी स्वादिष्ट है वहां की कुलिया बड़ी अच्छी मैं तो विश्व जगत के अंदर इतना मैंने प्रचार सेवा करी उस प्रचार सेवा के अंदर मैंने बस यही पाया है कि मैं जहां जाऊं वहां पर कुलिया जिसने पाई हो और वह हमेशा आके मुझसे बोलता है महाराज जी आपके राधा हरमन जी का जो महाप्रसाद है ना वह जीवा से कभी नहीं उतरता है आप बस लेके आ जाओ हमको बस उतर वो दे दो और कुलिया के पीछे तो लड़ाइया होती है वैष्णव जगत के अंदर कि वह कुलिया खाने को मिल जाए और मेरा तो हमेशा मन भी होता है कि मैं उन कुल्लिया को यहाँ वैष्णव जगत में और लाला ला के सबको दूं परंतु वो दूध की बनी हुई होती है ना यहाँ तो लेके आओ तो कस्टम में भी बताना पड़ेगा कि दूध का प्रोडक्ट है डेयरी का प्रोडक्ट है तो उसकी भी एक टेंशन और दूसरी एक कुलिया एक व्यक्ति के लिए चलती है और यहाँ तो अपना वैष्णव जगत जो है वह बड़ा है तो उसी चार पांच दिन चल पाती है उससे ज्यादा वह कुलिया भी नहीं चल सकती है तो गुरु ने क्या दिया महाप्रसाद दिया ये महाप्रसाद जो है ना ये हमारे जीवन का एकमात्र बहुमूल्य है ये बहुमूल्य हमारे यहां का अलंकार है ये हमारी सबसे बड़ी निधि है ये हमारी सबसे बड़ी दौलत है हमारा सबसे बड़ा धन है इसे जितना इसे बहुमूल्य मान लिया उतना ही प्रेमरस हमारे अंदर आ जाएगा बड़ी प्यारी कथा भी है कि भगवान का तो यह है प्रेमरस है ही है परंतु प्रेमरस इसमें भी अगर यह महाप्रसाद कि अपने गुरुजन ने पा लिया और गुरुजन ने पा लिया तो गुरुजन के पाने के बाद यह प्रेम रस जो होता है ना यह विशेष महाबलशाली हो जाता है जब तक भगवान का महाप्रसाद और भगवान का महाप्रसाद जिस जिसपे गुरु ने इसे खा लिया और गुरु की यह झूठन बन गई उनकी सीध प्रसादी बन गई क्योंकि महाप्रभु भी कहते हैं भक्त धूली आर भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल बोले तीन महाबल हैं इस संसार के अंदर अपने गुरु की पदरज अपने गुरु का चरणामृत और अपने गुरु की सीध प्रसादी ये तीन जो है ये महाबल हैं इनसे हर उन वस्तुओं की प्राप्ति करी जा सकती है जो व्यक्ति ठाकुर की प्राप्ति करने में उसे लगता है कि वह असमर्थ है सो so, हर वैष्णव में ही अपने गुरु को जान यह महाप्रसाद को वह लेता करता रहे उन्हीं का चरणामृत ले उन्हीं का ही जैसे ये अन्य भक्ति की बात है जैसे एक कृष्ण के अंदर जब भक्ति करी जाती है तो हर देवता के अंदर कृष्ण ही विराजित हैं। इस भावना को रखा जाता है ठीक उसी प्रकार से जब किसी भी साधु की पदरज भी ली जाती है किसी साधु का चरणामृत भी लिया जाता है तो उसके अंदर भी मेरे गुरु विराजित हैं। ये अन्यता रखकर ही अगर हम यह करते हैं तो गुरु भक्ति भी हो जाती है और ठाकुर जी का यह यह जो अवशिष्ट है गुरुजनों के उससे महाबल भी हमको हमारी भक्ति को प्राप्त हो जाता है ये अनन्यता है कालीदास भक्त कालीदास श्री चैतन्य चरितमृत के अंदर कथा आई है उनका कार्य ही होता था कि सिर्फ मुझे साधुओं की सीध खाने को मिल जाए और कुछ भी नहीं श्री जी एक वैष्णव थे जो जाति से थोड़ा निम्न थे तो उनके पास गए उनको जाके आम दिए और आम दिए तो आम देने के बाद बैठ गए और इंतजार करने लगे ये आम कब चूसे कब खाएं जिसके कहा मैं खा लू तो इस भावना को धारण रखा और रखने के बाद इंतजार कर रहे हैं कब खाएं कब खाएं कब खाएं उन्होंने तो उनसे कहा महाराज जी आप खा लो तो आपकी झूठक मिल जाए पर ठाकुर महाशय तो बोले नहीं नहीं हम तो जाति का बड़ा निम्न है राम राम राम राम हम आपको नहीं देगा और ठाकुर महाशय जानते थे ये तो हमारा झूठा कहीं चोरी ना कर ले तो ठाकुर महाशय बोले अच्छा राधे राधे हाँ, हम अब जरा दूसरी कार्य में जाएंगे तो करते हुए कालिदास जी को छोड़ने के लिए गए तो दूर तक छोड़ के आए ये वापस लौट के ना आ जाए कहीं चोरी ना कर लें प्रसादी की ठाकुर महाशय ने देख लगे कालीदास भी बड़े चालू कालीदास आए और चुपके से खड़े हो गए घर के बाहर और कौन ऐसे देखने लगे खाओ खाओ खाओ आम खाओ बड़े प्रेम से आम खाओ कोई परेशानी नहीं खाओ तुम तो। आम खाए और आम खाने के बाद गुठलियों को लिया और कूड़ेदान में डाल दिया आ कालीदास तो नृत्य करने लगे वाह क्या सुअवसर प्राप्त हुआ है इसी का ही तो मैं इंतजार कर रहा था गए और कूड़ेदान में से निकाल के गुठली को निकाल लिया और गुठली को निकालकर चूसने लगे और बोले आज का मेरा दिन तो पूर्ण हो गया क्योंकि तो मुझे वैष्णव की झूठन सीध प्रसादी प्राप्त हो गई वह कालीदास है जिनको जब महाप्रभु भी जब गंभीरा से निकलकर दर्शन करने के लिए जाते थे ना जगन्नाथ जी के तब तो जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जाते थे तो उनका एक नियम था कि जगन्नाथ के दर्शन करने से पहले मंदिर में प्रवेश से पहले मेरे मैं पैर धुल जाए हाँ तो आज भी आप कभी भी दक्षिण भारत के मंदिरों में जाओ जगन्नाथ के ही मंदिर में जाओ तो सिंह द्वार से जब आप प्रवेश करो तो वहां पर पानी चलता रहता है गुरुद्वारों में जाओ तो पुराने गुरुद्वारों में आगे की तरफ पानी चलता रहता है कि वहाँ पे आपके पैर धुल जाएं और धुलने के बाद फिर आप अंदर प्रवेश करो ये सनातनी परंपरा है तो महाप्रभु के संग उनके गोविंद दास चला करते गोविंद दास का काम होता था कि वह घड़ा लिया और घड़े से महाप्रभु के चरणों को धुलाया तो महाप्रभु का आदेश था कि मेरे इस जल का पान कोई करे नहीं यह ध्यान रखना गोविंद तो गोविंद बिल्कुल तैयार रहते कि कोई भी नहीं कर पाए कालिदास पहुंच गए और पहुंचने के बाद कालीदास का काम होता था कि महाप्रभु जहां जहां जाए जा उनके पीछे पीछे चले महाप्रभु जहां बैठे वहीं बैठ जाए महाप्रभु जो काम करें उनके बस पीछे पीछे चल रहा इंतजार कर रहे थे कि महाप्रभु की झूठन कैसे मिले यहां पर गोविंद चरण दुला रहा है और चरण दुलाते दुलाते तभी वहां पर उसी समय पर कालीदास पहुंच गए और कालीदास पहुंचे और कालीदास ने लेके पहले एक अंजलि भगवान महाप्रभु का वो चरणों दक्ष चरणामृत लिया अंजलि में भर के पिया फिर दूसरे को लिया और दूसरे को पिया फिर तीसरे को लिया और तीसरे को पीने लगे तब अच्छा महाप्रभु ने किसी को आज्ञा नहीं दे रखी थी एकमात्र कालीदास ही थे जिनको वह आज्ञा उसी दिन प्राप्त हुई और तीन के बाद बोले महाप्रभु अतः पर आरणा हो पुनः बार एतावत पूर्ण कोरिलो तुम्हार बोले अब और नहीं पीना है तेरी जितनी वांछा थी ना तेरी जितनी इच्छा थी वो मैंने तेरी तीन बार में पूरी कर दी अब नहीं पियोगे बिल्कुल समझ लिया जगन्नाथ के दर्शन करके महाप्रभु गंभीरा के अंदर पहुंचे प्रसाद पा रहे हैं तो प्रसाद पाते पाते कालिदास भी पीछे पीछे वहीं पर पहुंच के महाप्रभु को मालूम है कि ये यहीं पर बैठा हुआ है गोविंद को बुलाया और गोविंद को बुला के कहा महाप्रभु का जब भोजन समापन हुआ उसमें कुछ अवशिष्ट थे और देखने के बाद अवशिष्ट है तो संकेत दिया जाओ कालिदास को देखे आओ कालिदास यहाँ तो साक्षात भगवान का श्री चैतन्य महाप्रभु का महाराज उसको आज अवशिष्ट प्राप्त हो गया जो बड़ों बड़ों को प्राप्त नहीं होता था वह तो बड़े आनंद से उछलता हुआ नृत्य करता हुआ आंखों में आनंदाश्रुओ का प्रवाहित होने लगे और वह प्रवाह करता हुआ नृत्य गान करता हुआ ठाकुर जी के उस अवशिष्ट महाप्रसाद को पा रहा है करते हुए कालिदास ने उस प्रसाद को पाया और उसके अभिष्ट भी पूर्ण हो गए तो कहा गया है भोक, एतेक महिमा कि वैष्णव के अवशिष्ट खाने की इतनी महिमा है और सत्य भी बात है श्रीमदभागवत के प्रथम स्कंद के पंचम अध्याय के अंदर भी इसकी चर्चा करी गई है जब नारद स्वयं आ, व्यास देव को अपने पुराने अपने पूर्व जन्म के चरित्र के बारे में बताते हैं कि मैं एक दासी पुत्र था परंतु उच्छिष्ट द्वजही सत्म भुंजे तदपास्त किल विष बोले वह कहते हैं कि उन साधुओं की अनुमति को मैंने प्राप्त किया और उन साधुओं के बर्तनों में लगी हुई झूठन को जैसे ही मैंने पाया तो मेरे जीवन के जितने भी पाप थे वह धुल गए और इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा जो हृदय था वह शुद्ध हो गया और वे लोग जैसा भजन पूजन करते थे उनकी मैं ही मेरी रुचि हो गई तो कितना बड़ा प्रेम प्राप्त होता है उनका महाप्रसाद उनका सीधे प्रसादी पाने में तो गुरु क्या दे देता है जी का महाप्रसाद तो तो देता ही है। है, अपना भी अगर प्रसादी मिलता है, तो श्री हमारे यहां पर सीधे थोड़ी ना ठाकुर जी का भोग लगा और भोग लगने के बाद सबको दिया जाता है नहीं हमारे यहां भी तो श्री भगवान श्री राधा रमन लाल का भोग लगेगा श्री प्रिया जी का भोग लगेगा परंतु उसके बाद वह भोग लगने के बाद श्री गुड़मजरी जी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का भोग लगेगा हम जिस प्रसाद को पा रहे हैं वह महाप्रसाद है ना वह महाप्रसाद के अंदर वह महाप्रसाद सीत प्रसादी है श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की साक्षात गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा पाया हुआ वह महाप्रसाद उसके अंदर कितना महाबल होगा क्या वह श्री राधारमन के प्रेम को हमको नहीं दे सकता है क्या हमारे जीवन के अंदर भरे हुए उन पापों को नहीं मिटा सकता है क्या बिल्कुल मिटा सकता है रैदास की तो कथा भी आती है कि रैदास जो थे जाति से निम्न थे जूता बनाने का कार्य हमेशा करा करते थे हा एक दिन कबीरदास के शिष्य काशी नरेश काशी के राजा उनके पास पहुंचे दर्शन करने के लिए मन के अंदर बड़ा अच्छा भाव था कि यह हमारे गुरु वहां पहुंचे तो पहुंचने के बाद राजा ने प्रणाम किया राजा ने कहा कि भगवान आपकी कुछ प्रसादी मिल जाए तो पास में चमड़े में जो पानी डाला जाता है और चमड़े को जिस पानी के अंदर रखा जाता है हाँ। तो वह वाला पात्र और वही चमड़े का वह चमड़े के अंदर ही वह कटौती थी और उसके अंदर वह जल भरा हुआ था तो चमड़ा चमड़े का ही पानी तो रग, जो थे उन्होंने उस पानी चरणामृत लिया मन के अंदर यह रहे कि इसे निम्न जाति के तो है ही है हाँ इन्हें तो मालूम भी नहीं चरणामृत क्या है और ये तो चमड़े युक्त चमड़े से छुपा हुआ है राम राम राम राम राम ऐसे में फेंक दू तो अपराध हो जाए पीलू, तो भी बड़ा खराब है, क्या करूं धर्म संकट में फंस गए तो उन्होंने सोचा युक्ति लगाता था तो बड़े सारे लोग युक्ति लगाते हैं जैसे यमुना जी में जब वहां पर पूजन उजन करते हैं वहां क्या ब्राह्मण कोई हो और वो आपको दे दे कि ये लो भैया यमुना लो तो देखते, देखते, देखते, में तो बड़ी है, तो व्यक्ति में बड़ी है है क्या करता है? अपने हाथ को सीधा कर लेता है तो सीधा करने के बाद जितना भी जल गया तो जैसे ही हाथ को यो ऊपर करा तो पान जो जल था वह नीचे गिरना सरकना शुरू हो जाता है तो वो मुंह तक जब तक लेके आता है ना तो मुंह में तो कुछ जाता नहीं है हाथ में चला जाता है तो राजा ने भी क्या करा राजा भी चतुर राजा ने भी उस अंजलि को सीधा कर दिया सीधा करके जब पीने का नाटक करने लगा तो वह जो अंजलि में जो जल भरा हुआ था वह नीचे गिर गया उसके हाथ में आया हाथ में आया तो उसकी आस्तीन थी हाँ उसने जो लिबास पहना हुआ था उसकी आस्तीन थी और उसमें लिबास में लग गया वह जल वह जल लगा तो लगने के बाद उस पर लाल रंग का कुछ दाग बन गया राजा महल में पहुंचा उसने देखा कुछ दाग है उसने लिबास को उतारा धोबी को दिलवा दिया धोबी से कहा कि भाई ये लाल रंग का कुछ दाग लग गया है इसे हटा देना धोबी गया धोबी ने बड़ी, बड़ी ताकत लगाई उस लाल रंग के दाग को हटाने के लिए बड़ी बार धोया परंतु वो तो जाए नहीं क्या करूं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं तो अब डर लगे राजा का वस्त्र है वो तो मुझे राज धोबी हूं मुझे कहीं निकाल दिया तो तो धोबी ने लिया उनकी पुरानी परंपरा होती हो तो उसने दांत से घिसना शुरू करा उसने उस लाल रंग के जो दाग जहां लगा हुआ था उसको अपने मुख में रखा और लेके घिसना शुरू करा कि मेरे दांत से घिसने से ऐसा हो सकता है कि यह दाग चला जाए तो जैसे ही ये करने की कोशिश करी तो उस धागे पर लगा हुआ वह चरणामृत जो रैदास ने दिया था राजा को हाँ वही तो लाल रंग का धब्बा बना हुआ था तो उसका जरा सा हल्का सा कुछ अंश जो अभी भी उस कपड़े के ऊपर लगा हुआ था और दांत को पीसने के कारण वह जरा सा उसमें से निकल गया और निकलते ही उसे धोबी के हृदय के अंदर पहुंचा मुख से अंदर गया तभी उसे महाराज उसके अंदर प्रेम जागृत हो गया और वह राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कहता हुआ और करने लगा यह तो जगत राम में है मन शुद्ध निश्चल प्रेम भक्ति प्राप्त हो चुकी है और प्रेम भक्ति प्राप्त होने के बाद राजा के पास पहुंचा बोले भगवान आपका यह लिबास लाल रंग नहीं हटा पाया अब वह देखे ये तो भक्त कभी भी नहीं था राजा देख के कही ये तो भक्त कभी भी नहीं था ये भक्त कैसे हो गया तो भगवान इसको मैंने अपने मुख में रखा तो मुख में रखने के बाद जाने क्या हुआ राजा को लगा बताओ मैंने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी जरा सा जल का कोई अवशेष बचा हुआ था उस अवशेष की जरासी बूंद को पाकर यह धोबी भी, भी इस प्रेम को प्राप्त कर गया मेरे पास तो अंजलि में भर भरकर चरणाम उसके बाद भी मैं भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाया और उसे फैला दिया काशी नरेश भागे भागे पहुंचे रहे के पास क्षमा मांगी और कहा कि भगवान चरणामृत फिर से दे दो कि मुझे भी तत्व ज्ञान हो जाए भगवान श्री राम का प्रेम प्राप्त हो जाए रैदास बोले यह पहले चरणामृत था परंतु अब तो यह चमड़े का पानी बन चुका है तो यह जो भगवान की सीब है भगवान की और उसके बाद उनके महाभक्तों की वैष्णवों की यह सीध हमारे जीवन के अंदर प्रेम धन देती है समस्त प्रकार के पापों को नष्ट कर देती है और यही बात, बात, बात की चर्चा हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ ठाकुर कह रहे हैं अपने इस श्लोक के अंदर चतुर्वेद श्री भगवत प्रसाद स्वाद हरि भक्त संघान स्वयं तो पाते ही हैं तृप्त तो हो जाते अकेले तृप्त नहीं होते हैं हरि भक्त संघान एक दो को भी नहीं दे के तृप्त करते हैं पूरे के पूरे समुदाय को पूरे के पूरे समूह को संघ को हा मिलके बहुत सारे वैष्णव जहां एकत्रित हो चुके हैं उनको तृप्त करते हैं और कैसा तप कृतव त्रप्तिम भजता सदैव कि इतना तृप्त कर देते हैं ऐसे इतना देते हैं कि इतना तप्त हो जाता है कि कृतवैव त्रप्तिम भजता सदैव कि वह बार कृतार्थ होके बारंबार बस ठाकुर का भजन ही करता रहता है प्रोमो प्रेमोदय हो जाता है उसके हृदय के अंदर कि बस अपने जीवन के अंदर और कुछ नहीं चाहिए हाँ। मुझे ठाकुर का वह प्रसादी मिल चुका है जो महाबल है आ, मुझे मेरे वैष्णवों का वह प्रसादी मिल चुका है जो महाबल है और यह सब होता कैसे है श्री गुरुदेव की कृपा से तो उन्हीं गुरुदेव को वन्ने ले गुरु श्री चरणार हम उन्हीं गुरुदेव के चरण कमलों में बारंबार वंदना करते हैं कि भगवान हमको भी वही फल प्रसादी वही भगवान की प्रसादी अपनी प्रसादी देकर हमारे भी जीवन के सब पापों को नष्ट करें एवं हमारे भी हृदय के अंदर प्रेमाकुर भी इतना बढ़ जाए कि वह अब प्रेम रूपी फल बन जाए जहाँ ठाकुर जी आकर उसका आस्वादन करें जय जय श्री राधे जय जय श्री रामे जय जय श्री राम